भक्सुस्ती यहाम पर दुह्यम मद्भक्सु अति भक्ति मयि परा एव मे ऐसे असंशय मैष्यतिसंशय यहाँ मयि परा भक्ति यि परा भक्तिम पर गुह्यम मद्भक्सु अति अभी धाती य मयि परां भक्तिम पुह्य मद्दत्सुअ्यम ऐसे ऐष्यतिशय यो मयि परा भक्ति जो मुज्ह पर भक्ति करके जो मुझमें पर भक्ति जो मुझमें अत्यंत मुज्ह करके इम परम गोइम इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को जो श्री कृष्ण और अर्जुन का सम्वाद गीता शास्त्र है इसे परम गोपनीय गीता शास्त्र को मद भक्तिशु अभिधा मेरे भक्तों में कहेगा या मई पराम भक्ति कृतवा जो मुझ में भक्ति करके अत्यंत प्रेम करके हैं इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा किसे कहेगा गीता शास्त्र श्लोक का पाठ सीखाना हुआ अर्थता सिखाना मतलब उनका अर्थ समझाना तो मेरे भक्तों में जो मुझमे पड़ा भक्ति करके इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा या इस परम गोपनीय गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा है ना मेरे भक्तों में कहेगा तो यह था ना तो यह के कारण सह का अध्ययन करेंगे सह माँ में वह मुझे ही प्राप्त होगा वह मुझे ही प्राप्त होगा असंशया इसमें कोई संशय लेकिन सर से बक्ति करके कहना है ना प्रेम से कहना है उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए दक्षिणा वाली बात नहीं होना चाहिए मान सम्मान की ऐसा अब देखेंगे यह इम इवम से लेना है कौन यथोत्तम गीता शास्त्र गीता शास्त्र परमम परम कर्थ क्या होता तो है श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ क्यों निश्रेष्ठार्थम मतलब मोक्ष के लिए होने से श्रेष्ठ है, है? मोक्ष के लिए होने से क्या है हाँ मोक्ष के लिए होने से श्रेष्ठ है और मोक्ष के लिए होने से श्रेष्ठ है और केशव और अर्जुन का सम्भाग्रंथ परम क्या है मोक्ष के लिए केशव और अर्जुन का संवाद रूप ग्रंथ मोक्ष के लिए कौन सा ग्रंथ है संवाद रूप ग्रंथ है भाद और किसका संवाद है केशव और अर्जुन का है ना मोक्ष के लिए या मोक्ष का साधन मोक्ष के लिए या मोक्ष का साधन केशव और अर्जुन के संवाद रूप ग्रंथ को मद भक्तेशु मद भक्तेशु कर्त मई भक्ति मतसु मुझ में भक्ति करने वालों में मुझ में भक्ति करने वालों में जो भक्ति करने वाले कौन होते हैं भक्त ये मेरे भक्तों में कहेगा या भक्तेशु का भक्ति मतु मत भक्तेश भक्ति, भक्ति करने वाले में, मेरे में भक्ति करने वालों में कहेगा अविदास का अर्थात ग्रंथता क्या अर्थता स्थापित स्थिति मेरे भक्तों में ग्रंथता और अर्थता स्थापित करेगा और मेरे भक्तों में ग्रंथता और अर्थता समझाएगा उस तो शब्दता और अर्थता समझाएगा कहेगा यह अर्थ है जैसे यथा मया कोई जैसे मैंने तुझे कहा है जैसे मैंने तुझे कहा है हाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर भास्कर कहते हैं भक्ति ही पुना ग्रहणा भक्ति का पुनः ग्रहण करने से भक्ति में भक्ति मई परामकृतवा भक्ति एक बार भक्ति यहाँ पर आ गया और मत भक्तेशु का अर्थ हो गया मई भक्ति मत भक्त का भक्ति मत होता है ना तो वहां पर मधक्त में भक्ति का पुनः ग्रहण हो गया ना बताइए समझ में मद भक्त में भक्ति का पुनः ग्रहण हो गया तो केवल परमात्मा की भक्ति मात्र से शास्त्र प्रदान का पात्र हो जाता है भक्त पुनःग्रहणा इसी गम्य भक्ति के पुनः ग्रहण से यह ज्ञात होता है कि केवल परमात्मा की भक्ति मात्र से शास्त्र प्रदान करने का पात्र हो जाता है शास्त्र प्रदान करने का पात्र है? किस के, के, केवल हाँ केवल परमात्मा भक्ति मात्र से केवल भक्त परमात्मा के प्रति भक्ति मात्र से क्या होता है शास्त्र प्रदान का पात्र हो जाता है मतलब उसको शास्त्र प्रदान करना चाहिए से शास्त्र प्रदान करना चाहिए जिसकी परमात्मा में भक्ति है ये बात किस पे थिया, कैसे ज्ञात होती है भक्ति का भक्ति का पुनः ग्रहण करने से भक्ति का, का पुनः ग्रहण करने से भक्ति पुनः ग्रहणा गम्य थे भक्ति का पुनः ग्रहण करने से यह ज्ञात होता है कि केवल परमात्मा भक्ति मात्र से शास्त्र प्रदान करने का पात्र हो जाता है जिसकी परमात्मा मस्ती है उसके शास्त्र ज्ञान गीता शास्त्र प्रदान करना चाहिए अलौकिक मतलब गीता का जो है ना हाँ वास्तवकार ने कहा है लेकिन गीता का लौकिक परलौकिक सभी फल है सभी फल है मतलब क्या है की गीते जी, जी जो है ना कैसे हम वो क्या कहें कैसे हम सुखी रहे जब हम अकर्तृत्व भाव से रहेंगे काम कर्म योग करेंगे सेवा करेंगे इस लार्पण बुद्धि से करेंगे तो वर्तमान जीवन भी हमारा सुखी बनेगा है ना तो वर्तमान जीवन को भी सुखी बनाने में इसका उपयोग है मोक्ष में भी उपयोग है ऐसा सभी में गीता को का उपयोग है ना तो जब वर्तमान जीवन गीता के अनुसार अच्छा बनेगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा गीता केवल मोक्ष का ही उपदेश नहीं करती है गीते जी जीचे कैसे हम सुखते रहें इसका भी उपदेश करती है गीता कुछ गीता में ऐसा ध्यान तो देना कथम अभिधा की तो कैसे कहेगा इतनी उच्च से इस पर कहते हैं भक्ति मई पराम कृष्ण की भगवान तो मुझमे पढ़ा भक्ति करके इसका अभिप्राय क्या है कि परम गुरु भगवान की सेवा मेरे द्वारा की जाती है परम गुरु कौन है भगवान गुरु नाम गुरु उसने सह पूर्वे शाम गुरु कालेना ना युक्त रूप लेना ये परमात्मा पूर्व में आए हुए गुरुजनों का भी गुरुजन है पूर्व में आए हुए गुरुओं का भी क्योंकि उसका किसी काल से सीमा नहीं है ना परमात्मा जी बराबरी कोई नहीं कर सकता है परमात्मा अनेक लोगों को मुक्ति दे चुके और अनेकों को मुक्ति दे देंगे तो तो परमात्मा जी के तुम बने और जो ज्ञानी हो गए वो भी प्रारब्धानुसार जो है ना दुख भोगते भी नहीं भोग अपने अधीन है क्या उनका जीवन कभी डबा के अधीन कभी डॉक्टर के अधीन कभी किसी के अधीन यह है कि भगवान में अत्यंत प्रेम है तो वो कोई आकांक्षा नहीं करता है नहीं नहीं करता, नहीं करता, सुख मोह अच्छी स्थिति है लेकिन वो दुख भोगती ही है ना तो प्रारंभ का फल देने वाला कौन है भगवान ही है और वृत्ति जो ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति जड़ होती है की चेतन होती है जड़ ही होती है तो जैसे की जो है ना एक कर्म जड़ है वो स्वयं फल देने में समर्थ है इससे चेतन ईश्वर को मानना चाहिए तो ब्रह्माकार वृत्ति भी जड़ है वो अभिज्ञानी वृत्ति फल कैसे दे सकती है इस के में है ना तो ईश्वर क्या क्या है उसमें भगवान क्या करते हैं कर्मियों को कर्म का फल ज्ञानियों को ज्ञान का फल देने वाले भगवान भी ध्यान करना चाहिए जो जीवन मुक्ति अवस्थ जीवन मुक्ति काल प्रारंभ होगी वही तो वही सबसे इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है कर्म गुरु बहुत आजकल छोटी बुद्धि के लोग हैं थोड़ा सा विवेद ज्ञान हो गया तो बोलते हैं तो भगवान के बराबर हो गए लोग तो सोचते हैं अपने बल्कि भगवान से भी बड़ा है। वो तो वाला है हम से देखेंगे कि मुझे कि ये परम गुरु भगवान की सेवा मेरे द्वारा की जाती है इस कर। कर। कर क्या करता है इस परम को अपनी गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा या परम गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा मेरे भक्तों में कहेगा तस उसका या फल है कौन जो मेरे में परा भक्ति करके इस गीता शास्त्र को भगवत भक्तों में कहेगा उस कहने वाले का या फल है क्या माँ में वृहस्पति मुझे ही प्राप्त होगा अर्थात मुक्ति ही हो जाएगा अत संशय आना कर्तव्य इसमें संशय नहीं करना चाहिए कुछ लोग ऐसा इस कार्य नो क्या किया इस कथम कैसे कहेगा तो पराभक्ति करके है ना अब गीता का जो है ना शब्दों पर बाद में ब्रह्म प्रसन्न आत्मा न सोचती ना कांसती समा सर्वेश भूतेशु समत्व आ गया ना समास भूतेशु फिर मद भक्ति में लगते फराम ब्रह्म भूता के बाद में क्या आया है मद भक्ति यहाँ ंकर इस इसकी जानते हैं कैसा स्पष्ट है या अस्पष्ट है मत इसलिए लिखा वैसा ही यह इम पर मत भक्ति से जो इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा सहमयी पराम भक्तिम कृतवा सहमयी परम भक्तिम कृतवा हुआ पराभक्ति करके मुझे ही प्राप्त हो जाएगा पराभक्ति करके जब प्राप्ति के साधन भक्ति है तो फिर ऐसा भी लोग असर करते हैं लेकिन जब दूसरे को कहना है तो दूसरे को कहते समय तो भी भगवत प्रेम तो होना ही चाहिए लेकिन ये तरह शब्द आ गया है ना तो इस जो है ना ऐसा कहते हैं कि वो प्राप्ति का साधन है ऐसा भी शार शार करते हैं चलिए और देखिए पढ़ो न चा नस्म मनुष्यु कस्िन में न चा न चा तस्म मनुष्येषु मनुष्यु कचित ज्ञान सूर्य बताना कैसा कि अक्ष बताइएगा न चा नस्म मनुष्येषु कचि में प्रकृत भविता न चा में तस्माद अन्या प्रीतर भुवि तस्द अन्तर भुवि लगाएंगे मे ऐसा लगाना मे मनुष्यु मे मनुष्यु तस्त प्रतः कचिच न मे मनुष्यु तस्मात प्रत्यम क्या न क्या अपीकृत में है मे अर्थ मेरे लिए या मुझे मेरे लिए मनुष्य मनुष्यों में तस्मात करते उसकी अपेक्षा मेरे लिए मनुष्यों में उसकी अपेक्ष अपेक्षा प्री कृतमा क्या प्री कृतमा कर्थ है कि अतिशय प्रिय करने वाला या अत्यंत प्रिय करने वाला अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी नहीं है नुष्यसु तस्मात प्रमा मनुश्य, मनुष्यों में उसकी अपेक्षा अतिशय प्री कार्य करने वाला कस्टिचाना कोई भी नहीं मेरे लिए मनुष्यों में उसकी अपेक्षा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला कोई भी तो सबसे ज्यादा फ्री कार्य करने वाला यही है है ना नीता का उपदेश करना हो तो आचरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना? तो अच्छी बात से प्रयास करना चाहिए कि आचरण जीवन में धीरे धीरे आ जाए प्रयास तो होना ही चाहिए हम लोगों का तभी उसके अध्ययन से लाभ है अच्छा आगे हो जाएगा कष्ट ना था ना हमने कई सामने बताया अभी आपको मे मनुष्यू तस्मा अन्य प्रियतर न भविता क्या भूई क्या भुवि तस्माद क्या भूई में तस्माद् अन्यः अन्या न भविता क्या भूवि और पृथ्वी में और पृथ्वी में मेरे लिए क्या में और पृथ्वी में मेरे लिए तस्माद् अन्यः प्रीतरह उससे अन्य उससे अन्य कोई प्रिय उससे अन्य या उससे भिन्न अधिक प्रिय उससे अन्य अधिक प्रिय न भविता नहीं होगा नहीं होगा दोबारा लगाएंगे क्या भू में और पृथ्वी पृथ्वी पर मेरे लिए। और लोक में? मेरे लिए लिए और लोक में कस्माद नवविता उससे धिन्ने। उससे भिन्न उससे भिन्न प्रीतर कोई नहीं होगा उससे भिन्न प्रीतर कोई या उससे भिन्न अधिक प्रिय कोई नहीं होगा लग जाएगा उससे मतलब क्या है उस से उसको छोड़कर क्या है उसको छोड़कर अत्यंत प्रिय कोई नहीं होगा और पृथ्वी पर मेरे लिए उसको छोड़कर अत्यंत प्रिय कोई नहीं होगा तो अत्यंत प्रिय वही है अब देखेंगे न चा तस्मात न चा तस्मात यहाँ तस्मात से लेंगे सात संप्रदाय शास्त्र संप्रदाय कृता है कि शास्त्र के संप्रदाय को करने वाला शास्त्र संप्रदाय कृता अर्थ क्या है कि गुरु मतलब गीता शास्त्र के उपदेश को करने वाला गुरु गीता शास्त्र के उपदेश को करने वाला तो गीता शास्त्र के उपदेश को करने वाले गीता शास्त्र गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले उस मनुष्य से पंचमी है शास्त्र संप्रदाय कृता पंचमी है गीता शास्त्र का उपदेश करने, कर करने वाले उस मनुष्य से मनुष्य मनुष्यों के मध्य में है ना गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले उस मनुष्य से की इच्छा मनुष्य मनुष्य नाम दे है ना प्रश्न कर, कोई, कर मेरे लिए प्रीकृत समा कर अत्यंत प्रकार करने वाला उसके अन्य अत्यंत प्रिय करने वाला है ही नहीं ये अर्थ है वर्तमान येसु है ना तो ऐसा अर्थ कर लेंगे कि वर्तमान मनुष्यों में जो मनुष्य है ना श्लोक में उसके साथ वर्तमान ये जोड़ेंगे कि वर्तमान मनुष्यो में अधिक अधिकार करने वाला मेरा कोई नहीं है यहाँ पर तथान्या है ना तथान्या कर दिया ना यहाँ पर प्रीकृतमा उससे अन्य अत्यंत करने वाला कोई नहीं है और ना क्या भविष्य भविष्य और भविष्य काल में भी तस्मात् दुतीया उससे दुतीय या उससे भिन्न इस लोक में कोई प्रीतर नहीं होगा लग गया भूमि करते अपने लोक में लगा लेना या अभी जो भी अब देखिए संवादम आवयो ज्ञान यज्ञा मे मति ही। या अभी जो भी इमम यह आवयो हो। इम धर्म संवादम अध्ये क्या यह पहले करेंगे। ही करेंगे क्या यहाँ आवयो इंवाद्यजन अहम इष्ट तेन ज्ञान यज्ञ अहम इति में मति लगाएंगे यह आवयो इम धर्म संवादम यह आवयो जो आवयो करते हम दोनों के धर्म संवादम इमम नहीं धर्मियम इम संवादम धर्मयुक्त अच्छा धर्मियम संवादम कर लेना यह अवै जो हम दोनों जो कोई अवै हम दोनों के संवाद रूप धर्म युक्त इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा धर्मयुक्त इस गीता शास्त्र का क्या करेगा अध्ययन करेगा यह स्वयं अध्ययन करने का फल है यहाँ पर पहले उसका अध्यापन तो का फल और यह क्या है अध्ययन का फल कि जो हम लोगों के संवाद रूप से धर्मयुक्त गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा तेन से उस अध्ययन करने वाले के द्वारा से उस मनुष्य से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा तेन ज्ञान यज्ञ नाम उस छात्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाऊंगा इसी में मति ही ऐसा मेरी मति है या ऐसा मेरा विश्व है ना? तो यदि आराधना हो भगवान के से से धर्म पानी का धर्मानीतम तो ये हैं अब धर्म पथ से एक ही में आया धर्म एक ही सूत्र में है आगे देखो आगे ध्यान देना धर्मेतम करवाद्रंथ धर्मादेतम कर संवाद रूप ग्रंथ अवयो होदम प्रथम क्या यह कार्य होगा उसके द्वारा यह कार्य होगा क्या होगा ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ देखेंगे यहाँ बताते हैं विधि यथो उपांसु मानसा नाम यज्ञ नाम यज्ञ यज्ञ जप में क्या है जप यज्ञ। ध्यान देना यहाँ तीन प्रकार के जप कहे विधि जप उपांशु जप और मानस जप। क्या? विधि जप उपांश जप और आ, तो विधि जप रूप यज्ञ उपांशु जप रूप यज्ञ और मानस जप रूप यज्ञ यज्ञ नाम क्या विशेष है और पहले वाले एक विशेषण है तो विधि जप का अर्थ है यहाँ पर बैखरी जप जो की वाणी से उच्चारण करके जब किया जाता है जिसको बखरी जब कहते हैं उसी को तो यहाँ पर कहा गया विधि जप बोध नदी किनारे बैठ जाए और खूब नाम जब करना चाहिए बिल्कुल एकांत में बैठ करके जोर जोर जोर जोर तभी जो है ना मानस अभ्यास होता है जो होता नहीं का तो विधि जब हो गया ना बैखरी जब उच्चारण करके जो जब किया जाता है और उपांसु जब होता है की जिसमे ओठ तो हिलेंगे ओठ तो हिलेंगे लेकिन शब्द सुना ही नहीं मेरा वो और शब्द सुनाई नहीं देगा वो क्या हो गया उकांशु जब और मानस जब किया है इसमें जो है ना एक शब्द का भी उच्चारण नहीं है उठ भी नहीं लेंगे ना मन से इसमें मन से जब तो विधि जप रूप यज्ञ उकांशु जप रूप यज्ञ और मानस जप रूप यज्ञ में तीन प्रकार के यज्ञ हुए हुए ना इनमें ज्ञान यज्ञ की ज्ञान यज्ञ का मानसत्व होने के कारण ज्ञान यज्ञ भी जो है मन से किया जाएगा जो ज्ञान है ना परमात्मा का वो किससे किया जाता है तो ध्यान देना एक मिनट फिर तो ये एक मिनट है ये फिर कुछ अलग हो गया मेरा व्याख्यान लग रहा है अन्न देखो कुछ किया इसने व्याख्यान थोड़ा अलग सा हो लग रहा है विधि जब तो बप बता दिया उपांशु तो जब और फिर मानस जब अच्छा एक मिनट हाँ लग जाएगा देखते हैं या तो फिर इस तरह लगा सकते हैं इसको जैसे कि नक्षत्रा नाम अहम सफी है ना तो ससी नक्षत्रों के मध्य में नहीं आया ना उस तरह तो लग जाएगा जैसे हमने व्याख्यान किया वैसे लगी जाएगा देखो विधि जप विधि जप उपांशु जप तथा मानस जप रूप यज्ञों में ज्ञान यज्ञ का मानसत्व तो होने के कारण कि ज्ञान यज्ञ मानव होने के कारण विशिष्टतम है या आत्म विशिष्ट है ज्ञान यज्ञ मानव होने के कारण क्या है है. है ना है अतः इस कारण से उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र के अध्ययन की स्थिति की जाती है ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र के अध्ययन की प्रसन्नता की जाती है आनंद गिरी ने कुछ नहीं किया न ठीक है यहाँ ध्यान देंगे नहीं, इस प्रकार ऐसा लगाएंगे हमने क्या बोला कि जो मानस जप है ना तो मानस जप को के लिए ही यहाँ पर ज्ञान यज्ञ शब्द आया है भाष्यकार के अनुसार श्लोक में जो ज्ञान यज्ञ शब्द है वो किसके लिए आया है मानस जप के लिए आया है बस ये समझ लेंगे ठीक है अब लग जाएगा विधि जप रूप यज्ञ उपांशु जप रूप यज्ञ तथा मानस जप रूप यज्ञ में ज्ञान यज्ञ का मानसत्व होने के कारण या ज्ञान यज्ञ मानस जप होने के कारण ज्ञान यज्ञ मानस जग के लिए ज्ञान यज्ञ शब्द है लग जाएगा की ज्ञान यज्ञ मानस जप रूप होने के कारण ज्ञान यज्ञ कैसा है मानसत्वाद करते मानस जप रूप अत्वाद, मानस जप रूप होने के कारण श्रेष्ठ कम है अतः करते इस कारण से उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र के अध्ययन की प्रशंसा की जाती है स्तुति की जाती है फल विधि ये देवता आदि विषय ज्ञान यज्ञ फलतुल्यम हुआ मतलब अथवा अथवा ये फल ही है अथवा या क्या है फल का ये ये प्रशंसा नहीं है वास्तव में फल का विधान वास्तव में क्या ये? आ, मतलब ए, ए, ये है हाँ प्रशंसा मतलब ये भाष्यकार या पूर्णिम प्रशंसा शब्द का प्रयोग करते हैं ना तो आरोप करके आरोप करके प्रशंसा करना बढ़ा चढ़ा करके कहना ये मतलब है बढ़ा चढ़ा कर केहना मतलब वास्तविकता है क्या हाँ और फल विधि है मतलब ये फल का विधान है यहाँ भी जो रामानुजाति वैष्णवाचार्य है ना वो स्तुति भी ऐसे जो गुण नहीं हो उनको आरोप करके स्तुति नहीं मानते वैष्णो लोग वो तो कैसे हैं झूठों गुणों के द्वारा भगवान की प्रति स्तुति नहीं हो सकती है उनका उनका मतलब यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब झूठे गुणों के द्वारा प्रेम की स्तुति नहीं हो सकती है झूठों गुणों के द्वारा यदि स्तुति करना चाहेंगे वो वंचना हो जाएगी सर्वज परमात्मा प्रसन्न होगा कि नाराज हो जाएगा आपसे आपके पास हो दो रूपए और आप प्रशंसा करो की आप जो उसकी प्रशंसा की जाए कि आपके पास अरबों रुपया है करोड़ों रुपया है बड़े दान करने वाले हैं तो आप क्या उसको कुछ दे पाएंगे है, तो वो अलग वो विचार एक अलग है और ये जहाँ पर ये पूर्णीमांसक और शंकर इस स्तुति करके उसका मतलब यही है कि आरोप कैसे कहना मालूम है ना आपको इस वो इसी तरह से चलते हैं वो विचार अलग है उनका दृष्टिकोण उनका चिंतन और भी सुष्क हो जाता है अब देखेंगे अथवा यह फल का विधान ही है प्रशंसा नहीं है जैसे देवता आदि विषय ज्ञान यज्ञ कि देवता आदि को विषय करने वाले मंत्र जप रूप ज्ञान यज्ञ क्या कहेंगे मंत्र जप रूप हाँ अथवा यह फल का विधान ही है देवता आदि को विषय करने वाले मंत्र जप रूप ज्ञान यज्ञ के फल से समान इसका फल होता है देवता आदि विषय क्या है मंत्र जप रूप ज्ञान यज्ञ जैसे देवता के मंत्र का जप करेंगे देवता के मंत्र का जप करेंगे तो देवता भी के मंत्र जप हो गया देवता के मंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा देवता भी विषय मंत्र जप हो गया तो देवता भी विषय मंत्र जप रूप ज्ञान यज्ञ मंत्र जप रूप क्या है की मंत्र जप रूप ज्ञान यज्ञ के फल के समान इसका फल हो जाता है लग अथवा इस फल का विधान देवता आदि विषय के मंत्र जब रूप ज्ञान यज्ञ के फल के समान इसका फल होता है तेन अच्छा तेन अर्थ अर्थ किया है उसके द्वारा किए गए अध्ययन से उस मनुष्य के द्वारा किए गए अध्ययन से ठीक है उस मनुष्य के द्वारा किए गए अध्ययन से ये अर्थ करना चाहिए उस तो मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि उस मनुष्य के द्वारा किए गए अध्ययन से मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो जाता हूँ मतलब उसको ज्ञान यज्ञ के मंत्र जब रूप ज्ञान यज्ञ का जो फल मिलता है मंत्र जब रूप ज्ञान यदि करते पूजि श्याम श्याम से अध्ययन नहीं ये देखना अड़सठ में अलग बोल दिया ना अविधास्पति अविधास्पति बोल दिया है न इसलिए पढ़ाना वहाँ आ गया अब ये जरूर है की जो व्यक्ति किसी वहाँ पर क्या गया? पढ़ाना आ गया ना ये स्वयं का अध्ययन है अब ये है कि अध्यापन करने वाला भी पहले स्वयं पढ़ता है ना तो उसको फल मिल जाता है पहले खुद भी तो विचार करता है तो यहाँ अध्ययन आ जाएगा यदि अलग से पृथक या विराष्टी नहीं कहते तो दोनों कल्पना यहाँ करते है ना वो तो पृथक आ गया अध्यापन अध्यापन अर्थ में नहीं है ऋच ऋच करके जब पुक करते हैं ना तब अध्यापय ऐसे रूप बनते हैं के बिना तो केवल स्वयं के पढ़ने अगले है ऋच करने से उसका जो है पढ़ाना हाथ होता है ऐसा है अर्थ अब स्रोतु इदम फलम श्रोता को या फल कहा को प्राप्त होने वाला या फल कहा जाता है किसको प्राप्त होने वाला श्रोता को प्राप्त होने वाला या फल कहा जाता है पहले अध्यापन का फल फिर का फल अब जो है श्रोता को जो फल प्राप्त होता है बैठ कर सुने उसको जो बैठ करके सुनता है अच्छा अच्छा लेकिन एक बात है चलो विचार कर लेना क्या होता है वहाँ अध्यापन था और यहाँ अध्ययन है और फिर श्रोता तो है तो वाला विचार करके देखना कैसा कैसा हाथ निकलता है लगाइए पढ़ो श्रद्धावान्न अद्प नर सो मुक्ता सुखा लोकायाकर्मा श्रद्धावान्दावान्सूय च्रद्धावान्सूय चुनुयाज अर शृणुयाज अर सह अपि मुक्त शुभान लोकान पूर्ण प्रयानकर्माण शुभान लोकान प्राप्याकर्मा श्रद्धाया नर श्रद्धा चनसूय युणुयादपी युयादी सह अभी पूर्ण पूर्णकर्मण शुभान लोकान प्राप्यात अपि मुक्ता पूर्ण कर्म नाम सुभान लोकान प्राप्त लगाएंगे श्रद्धा करने वाला और असूया न करने वाला जो मनुष्य श्रद्धा भी बहुत जरूरी है और असूया समझते हैं गुणों में दोष बुद्धि यह बहुत होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति दोष खोज लेगा बहुत अच्छे है पर ये कमी उनके अंदर है तो हाँ बहुत अच्छे है ये सब तो है ये कमी उनके अंदर है ये क्या हो गया असुरिया करना तो जो असुरिया युक्त है ना तो उसको कोई भी सत्कर्म का फल नहीं मिलता है सत्कर्म का फल नहीं मिलता है तो कुछ ना हर जगह जब तक त्रिगुणात्मक शरीर सबके साथ लगा हुआ है तब तक वो तो कुछ न कुछ खुशी को, तो को लोग देखते हैं और है हम चिंतन गुण दोष का क्यों करना है चिंतन परमात्मा का करना है नहीं नहीं अपने दोस्तों का चिंतन दूसरे के दोस्त की चिंतन का क्या मतलब है अपने दोस्तों का चिंतन करके अपने दोस्तों को हमें अंदर से निकाल देना है।, तो है अब देखेंगे श्रद्धा से अनुसुया न रहा श्रद्धा करने वाला तथा असुया ना करने वाला जो मनुष्य सुनिया गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा गीता शास्त्र का श्रमण भी, भी करेगा यहाँ अपि है ना वास्तव बताएंगे कि अपि शब्द से ये मालूम होता है कि जिसको अर्थ ज्ञान जो जो अर्थ समझ रहा है उसके विषय में क्या कहना मतलब वो और ज्यादा फल को प्राप्त करेगा ये केवल सुनता है मतलब अर्थ नहीं समझता है अर्थ नहीं समझता है आस्था के साथ जो है ना श्रद्धा से युक्त होकर के हो वो सुनता है अर्थ नहीं में आता फिर भी सुनता है चाहे गीता जो श्लोक का पाठ करे कोई तब भी जाकर बैठ जाएगा श्रद्धा से या तो कोई गीता पर का अर्थ कह रहा हो वहां भी बैठ जाए तो वो ऐसा उसका बुद्धि है कि तो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए कहा गया इतना है कितना जी की श्रद्धावान शहसुईया श्रद्धा रखने वाला तथा असुया ना करने श्रद्धावान तथा असुया रित जो मनुष्य गीता शास्त्र का श्रमण भी करेगा सह भी हुआ भी मुक्त होकर हुआ भी मुक्त होकर अधिकारी तो बन जाएगा ना क्रमिक अपिपूर्ण कर्मणा बल्कि ऐसे लोगों को तो कल्याण जल्दी होता है असुईया नहीं है श्रद्धा ये लोग सीधे कल्याण के भागी होते हैं और ज्यादा पढ़ने लिखने वाले ज्यादा धोखा खाते रहते हैं असूया गुण विद्वान रहता है ना ये इसी कारण धोखा खाता है और ये सीधे साधे लोग हैं इनका ही कल्याण जल्दी है जो अनेक जन्म के संस्कार उनके सुनते थे तब उनको सीधे वे भरत ज्ञानी थे ना अब कोई मूर्खता थी क्या वो बुद्धि की ठीक थी मूर्खता तो नहीं थी ना तो वो ऐसी बुद्धि जो है ना अनेक जन्मों के संस्कारों से होती है ना वो ना होना हो और दुनिया भर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है सह अपी मुक्ता हुआ भी मुक्त होकर कौन जो श्रवण करता है कर लोकान प्राप्त पूर्ण कर्म करने वालों के शुभ लोगों को प्राप्त करता है सह अपि मुक्ता हुआ भी मुक्त होकर पूर्ण कर्म करने वालों के शुभ लोगों को प्राप्त करता है श्रद्धावान कर श्रद्धा रखने वाला या अनुसुईया अनुसुईया करते असुईया वर्जित सन की दो दृष्टि रहित होकर दोष्टि रहित होकर के इम ग्रंथम सुनिया इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करता है यह नरह अपनी शब्द से यह ज्ञात होता है कि किमुत अर्थ ज्ञानवान कि अर्थ ज्ञान वाले के विषय में क्या कहना अर्थ ज्ञान वाले के विषय में क्या कहना जब श्रवण करने वाला ये क्या है पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोगों को प्राप्त करता है तो उसके विषय में क्या कहना है ना? अच्छा। तो कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करता है पूर्ण कर्मियों के शुभ लोगों को प्राप्त करता है ना तो इसका मतलब क्या है कि वो पाप से मुक्त होकर है ना इससे मुक्त होकर गए जब संसार बंधन से मुक्त होगा तो फिर पूर्ण कर्मियों के लोग को क्यों जाएगा है ना साफ ही पापाद मुक्त हुआ भी पाप से मुक्त होकर शुभान कर प्रसान प्रसठान कर उत्तम लोकान प्राप्तियात पूर्ण कर्म करने वालों के मतलब अग्निव्यादी कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त करता है अब देखेंगे ये देखो ये गीता प्रेस की एक बात बता देते हैं। गीता प्रेस तो गीता के प्रचार के लिए ही बना और उसका कोई उद्देश्य नहीं था और जो तो इसके हुए हैं, वो सभी भगवत प्राप्ति हुए है पहले उनकी भी विलक्षण विलक्षण वो सब महापुरुष थे एक गीता के प्रचार के लिए स्थापना हुई पेड़ स्थापना की है चतुर्थ भूमिका में हमेशा रहते थे वो और जब चलते थे किसी का कंधे पे हाथ रख के चलते थे अपने चलते नहीं थे क्योंकि चतुर्थ भूमिका में थे देहास उनको प्राया नहीं रहता था तो चलने के लिए भी किसी कंधे पर ही चलने हो जाती है न तो उनको सब ये बाई बोध उतना नहीं रहता रहता साथ का थे उन्होंने गीता की स्थापना की गोरखपुर में इसलिए कि मजदूर दर्शक से मिल जाते और जलवायु उधर का अच्छा है कागज के लिए ठंडा इलाका नेपाल से लगा हुआ है और तो इनका तो ये भक्ति से जो है ना मुक्ति को तो मानते थे पर ज्ञान में इनका आग्रह काफी रहा है सेठ जी का भगवत कृपा से ज्ञान होता है भगवान को मानते थे क्या? और फिर हनुमान प्रसाद पोदार आए ये परम ये मुंबई में पहले का व्यापार करते थे हनुमान प्रसाद पोदार का बहुत बड़ा व्यापार में होता था अंग्रेजों था लाखों लाखों रुपया उसमें कमाते थे तो हनुमान प्रसाद पोदार फिर व्यापार छोड़कर गीता प्रेस में आ गए ये इन्होने बहुत काम किया बहुत काम किया गीता प्रेस में आकर के और ये भी भगवत प्राप्त थे पहले ये नारायण के भक्त थे घर में रहते ही इनकी समाधि लग जाती थी इनकी समाधि लग जाती थी थे, हाँ सेठ जी भी, थे थे भी, भी थे? जी ज़े ज़े लड़की थी आ, आ, आ, आ। और हनुमान प्रसाद पोदार के लड़के नहीं जो लड़कियां इनके कई थी उनके भी लड़की थी इनके भी ग्रस्थ ही थे नारायण के भक्ति थे नारायण की उपासना करते थे फिर रामचंद्र की फिर श्री कृष्ण की किये तो ये और इसके बाद रामसुखदास रामसुखदास जी की भी एक सौ दो वर्ष आयु हुई और आठ साल की आयु में घर छोड़कर करके आ गए थे महात्मा के शरण में काफी अध्ययन किया और बड़ा पवित्र जीवन इनका रहा है निष्कलंक जीवन इन्होंने व्यतीत किया तो रामसुखदास जी से भी वरीयता के क्रम में एक आगे थे राधा बाबा गीता ब्रेस में हनुमान प्रसाद पोजार के बाद एक राधा बाबा थे उनका नाम सूदनानंद सरस्वती है तो वो, वो क्या थे बड़े विद्वान महात्मा थे तो वो विद्वान महात्मा थे तो कलकत्ता में गए उन्नीस में या सत्ताईस में तब तो रामसुखदास सुखदास का वहाँ चल रहा था 28 या अट्ठाईस राम रामसुखदास जी तो अभी मरे पांच सात साल पहले तो कलकत्ता में उनका सत्संग चल रहा था तो इन्होंने जो है कुछ प्रश्न किया मसूदना सरस्वती ने तो क्या किया राम जी ने बताया की आप शेठ जी से मिल लो शेठ जी से ना ना न नयाल गोविंद ऐसी तो जयदयाल गोविंद से मिले और ये बहुत बड़े विद्वान से मूद सरस्वती भक्ति की समझ नहीं आती थी ना कट्टर जो है ना शंकर मत के अनुयायी थे महा ब्रह्माष्टमी के नीचे कोई बात ही नहीं करते थे किसी भी स्थिति में भक्ति की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते थे किसी भी स्थिति में तो अब स्टेट जयदयाल गोविंदका यहाँ गए तो वो ये तो समझ गए की ये उच्च भूमिका में है चतुर्थ भूमिका में है महापुरुष में लेकिन सेठ जी की हर बातों को एक काट देते थे तो विद्वान ज्यादा थे हर बात को काट दे और श्रद्धा तो भी थे सेठ जी के प्रति तो अच्छे महापुरुष थे लेकिन उनकी बात से संतुष्ट कभी भी नहीं होते थे तो सेठ जी ने यह कहा कि एक बार हनुमान प्रसादार से आप मिल लो जिन्होंने सोचा क्या इसे फालतू लोगों से मिलना मना कर नहीं मिले फिर तो सेठ जी ने कहा हम टिकट कटा देंगे आप मिल लो मिलने की इच्छा इनकी हुई नहीं बराबर मना करते रहे फिर बार बार लोगों को कहने पर ये फिर तैयार हो गए गोरखपुर गए आए उधर बंगाल से बंगाल में सेठ जी का वो कारोबार चलता था ये सब व्यापारी लोग थे व्यापार हाँ सेठ जी का खुद तो हाँ, का कारोबार था उनका कारखाना था बंगाल में कारखाना उनका खुद का था हाँ पता नहीं कोई कारखाना था उनका क्यों कारखाने में ही था वो मसूद और कारखाने में ही एक सारी व्याख्या लिखी है उन्होंने काम करते इतना वो व्यापार का तो अब ये फिर बंगाल से आ आ गए गए घर रास्ते में कुछ खाई पिए नहीं पहले तो लोग रास्ते में पानी भी नहीं पीते थे तो जैसे तैसे वो बीटा वाटिका में हनुमान प्रसाद पोदार के पास गए बहुत बहुत इनके मन में इतनी शंकाएं थी और ये हनुमान प्रसाद पोदार के बारे में सुनते थे तो बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता था वो तो भक्त खरीदे थे पोदार तो वहाँ हनुमान प्रसाद पोदार कीर्तन करा रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा अखंड कीर्तन वहाँ होता था तो ये राधा बाबा गए भूखे प्यासे थे दो दिन के सरस्वती गए तो ये वहाँ कीर्तन करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई सन्यासी आया है तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया पैर स्पर्श किया हनुमान प्रसाद पोदार ने तो हाथ का स्पर्श हो गया ना उनकी वृत्ति बदल गयी शक्ति सात जैसा हो गया अब उनके विचार ही बदल गए वो आए थे यहाँ शास्त्रार्थ करने तर्क करने तो मतलब तर्कर्ण अनूठी हो गई उनको अब उनको ये अनूठी कभी हुई नहीं थी जीवन में कि परम शांति सांथ, एकदम हो जाए मन बिल्कुल प्रशांत हो जाए संकल्प विकल्प से रही हो जाए बड़ा अच्छा लगे ऐसी प्रफुल्लता कभी नहीं हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा फिर पोदार जी ने कहा भोजन कुछ बोले नहीं थे उनका स्वभाव था कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे भूखे होने पर भी ये नहीं कहेंगे कोई तो भोजन करोगे तब भी कुछ वो समझ गए स्नान कराया भोजन कराया और ये बोले हनुमान वाराणसी से होकर आते हैं आप यही रहिएगा इन्होंने बोला कि कीर्तन का भीड़ भाड़ हमको बिल्कुल बेकार लगता है सब शोर मचाते हैं लोग ये हम यहाँ नहीं रहेंगे तो वो थोड़ा गीता बाटका से कुछ दूर ले जाकर उनको रख दिया एक मंदिर था हनुमान जी का छोटा सा वहाँ ही रहने लगे राधा बाबा और गीता बाटिका से उनके लिए टिफिन दिखाकर वहाँ जाता था वहाँ वो बैठ करके अपना वो जो है जो साधना करते थे और साधना जो है केवल वाचिक नहीं थी वो जब बैठते थे ध्यान में तो प्रपंचल हो जाता था उनकी कोई वृत्ति रहती ही नहीं थी जो वृत्ति का भी कर देना उस स्थिति में थे वो वृत्ति का भी ब्रह्माचार वृत्ति का भी निरोध कर देना प्रपंचल की स्थिति में पहुंचे हुए थे तो उसी अवस्था में थे मसूदानंदी वहा फिर वो रहने लगे अब वहाँ उनको क्या था कि एक बार ये ना ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देने लगा रात में उनको अपने आप सुनाई देते वन में वन जंगल में अपने आप सुनाई देता था और इनका साधना थी अहम ब्रह्मी और ये महावाक्यों का अनुसंधान है लय चिंतन तो उनको ज्यादा नहीं करना पड़ता था वो पहुंच जाते थे विकल्प में ऐसा ही वो उनका। बस तो क्या रहते थे पूरे दिन ये वाचिक ज्ञान वाले बनती हैं उनको साक्ष जाते थे अब वो खूब रोकने को प्रयास करे वो महामंत्र रुके ही नहीं रुके ही नहीं रुके ही नहीं बड़ा परेशान हो गए वो अब रात में शाम को सुनाई दिया सुबह तक वो रोकने का प्रयास करते रहे वो ध्वनि रुकी ही नहीं वो नहीं वही रात सुनाई देती रही सुनाई देती रही बहुत रोके अपनी साधना शुरू करें लेकिन शुरू नहीं हुई उनकी साधना वही सुनाई देता रहा वही बहुत अच्छा लगता था फिर हम प्रसाद को आय मिले कैसा है बोले ठीक है बोले लेकिन ये तो मेरा सब बिगड़ रहा है यहाँ पे साधना कोई बात नहीं वही रहती रहे फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ की एक आश्विन का महीना था रात्रि में देखते आकाश में जो है ना एक कदम शाखा पर बैठे हुए श्री कृष्ण वेणुवादन कर रहे हैं उन्होंने सोचा राधा बाबा ने बिल्कुल करने लगे उसको काटने का काटने का उसको संकल्प करने लगे कि संकल्प से काट दो अब संकल्प से कोई परमात्मा को काट सकता है तो संकल्प से जगत का संघार कर सकता है तो संकल्प करने लगे ये मिथ्या है ये तीनों कालो में नहीं है सोफा दिक है ऐसा ऐसा उसका कहीं नहीं पूरा पूरा उन्होंने पूरा प्रयास कर दिया लेकिन वो निवृत नहीं हुआ अब क्या था वो श्री कृष्ण वेणुवादन करते हुए वे नीचे उतर आए आकाश पे आकाश से नीचे उतर उतर के क्या किया वो उनके हृदय में घुस गए बहुत रोकने का प्रयास किया दिन भर लगा दीता था जिंदगी भर घुसे और परम कित हो गए वो गुरु मानते थे मानता को और फिर वो जैसा वो उनकी साधना पद जीवन उनका वही से हो गया उन्होंने सोचा हमको जीवन का लाभ यही मिला है ऐसा उनको फिर राधा बाबा लुक कहीं लगे पहले नाम मसूद हनुमान प्रसाद पोदार के भी मन में संदेह रहता था सगुण निर्गुण को लेकर के संदेह रहता था कि माया उपाधि वाला सगुण है क्या तो उसके गुण मिथ्या है क्या है ना और निर्गुण क्या कहे? जो निर्गुण जैसा कहते हैं कि वो क्या है सदस्य जाति विजाति भेज रही जैसा वैसा है क्या संदेह हुआ था तो नारद जी और निरा इसी से मिलने के लिए उन्होंने उनका किया था रात स्वप्न में देखा था बुद्धा जी ने कि अंगिराजी और नारद ऋषि उनको ना आए और तो उन्होंने ये बोला कि हम दिन में आपके पास आएंगे स्वप्न बोल दिया था और स्वप्न के आधार पर इन्होंने एक झोपड़ी को एक कुटिया को साफ सफाई करा करके बिंच लगा दिया था और जो समय स्वप्न में आया था उसी समय दो लोग आ गए तो उनको इशारे से अंदर कर दिया अंदर गए यदि बैठ गए फिर वो अपने दिव्य रूप में आ गए तो उनके साथ इनकी बातचीत हुई निर्गुण निर्गुण को लेकर के नारद जी का कोई कम सामर्थ है आज के वेदंथियों से कम है क्या <laughs> नारद और हाँ, किसी से कम है क्या उनके साथ इनकी बातचीत हुई तो वहाँ क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो राधा बाबा जब उधर रहे हैं उनका नाम बाद में राधा बाबा लोग कहने लगे थे उनको मुस्ान को गीता बाटीचा में रहते थे तो उनके मन में एक बार आया की अब यहाँ रहना नहीं चाहिए वृंदावन जाना चाहिए हनुमान प्रसाद फूटदार ने बहुत समझाया कि यही यही रहो बोले रहो, तो नहीं हम यहाँ नहीं है नाराज होकर बोल बोलिए आप जो है रास्ता पूछना नहीं है रेल की पट्टी पकड़ करके वृंदावन चले जाएंगे वो बोले जाओ फिर यहाँ से जाना है तो बोल रही है अब रात में कहा जा जाए सोचे सुबह जायेंगे शाम को अपने कमरे में बैठे थे श्री कृष्ण का चित्र था उनके कमरे में बंशी भी बहुत सी जमुना तट पर तो वो चित्र देख रहे थे राधा बाबा अचानक ही जो है चित्र के जो है ये तो और लगा और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया श्री कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया तो गीता का जो तात्पर्य बताया है वो हम आपको कल बताएंगे राधा बाबा से जो उनकी बातचीत हुई है गीता का तात्पर्य श्री कृष्ण से बोला हैीता का तात्पर्य क्या है वो कल हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा और देख लो है ना थोड़ा सा और देख लो ये ये बहुत थे उस स्थिति में पहुंचे थे और जब तक कैसे तो महापुरुष की कृपा नहीं होती तब तक, तक आदमी वास्तविकता से वंचित रह जाता है कुछ भी ना, तक तक तक तो नहीं ना हो तब तक, तक तो नहीं होता है लेकिन वो प्रचार में नहीं आए तब राम जी फिर वरीयता में आए मतलब उन्होंने कथा प्रवेशन वगैरह किया क्योंकि वो तीन बार तो कास्टमौन में रहे हैं वो कास्टमोन समझते हो मौन में चेष्टा भी नहीं करनी होती है आप मोन हैं आपको भूख लगी तो आप यू बोल सकते हैं ना ने? ऐसे पानी के लिए मोन में मौन में चेष्टा नहीं करनी है, आपको। ना। आपको काट रहा है तो आप यू नहीं कर सकते थप्पड़ मार रहा है तो हम यू नहीं कर सकते तो चेष्टा करना भी वजित है ऐसे तीन बार वो रहे और हनुमान ने उनको मना भी कर दिया था बस जो है ना आप साधना कीजिए और साधना की और गहन गहन कह रही हैं आप जाकर हमको कीजिए भगवान का तो भगवान तो अनंत है ना जब अनंत है तो फिर उसके लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा अपने को तो तो कल बताएंगे थोड़ा सा देखो दो चल रहा हूँ तो कल हो जाएगा वो बता दें ना राधा बाबा का वो लिखा है उधर गीता बाटी भी पुस्तक में लिखा है तो हम आपको बता देंगे शिष्य शास्त्रार्थ ग्रहणा ग्रहणा ग्रहण विवेक ग्रहन बहुत पृछती पृती क्रिया के करता श्री भगवान है ध्यान देना शिष्य से विवेक बहुत शिष्य का विवेक जानने की इच्छा से शिष्य का विवेक जानने की इच्छा से विवेक कैसा शास्त्र के अर्थ के ग्रहण और आग्रहण विषयक विवेक शास्त्र के अर्थ को शिस्ट में ग्रहण किया है अथवा ग्रहण नहीं किया है ऐसा विवेक के अर्थ को शास्त्र के अर्थ को जानना और न जानने को विषय करने वाला कौन विवेक ऐसा करना शास्त्र के अर्थ के ग्रहण और अग्रहण को विवेचन पूर्वक जानने की इच्छा के शास्त्र के अर्थ के ग्रहण और अग्रहण को विवेचन पूर्वक जानने की इच्छा से की शास्त्र के अर्थ को इसने जाना है या नहीं जाना है शास्त्र के अर्थ को ग्रहण किया या ग्रहण नहीं किया किसने अर्जुन ने है ना शिष्य से मतलब विवेक बुष्ठा कि शिष्य के शास्त्र के अर्थ को समझने और ना समझने को विवेचन पूर्वक जानने की इच्छा से श्री भगवान पूछते हैं तब अग्रहणे ज्ञाते है की उसका अग्रहण ज्ञात होने पर किसका शास्त्रार्थ का इस शास्त्र के अर्थ को न समझना ज्ञात होने पर पुनः उपायंतरण अपनी स्यामी कि पुनः अन्य उपाय से भी बोध कराऊंगा तहण्य ज्ञाते के अर्थ का न समझना ज्ञात होने पर पुनः अन्य उपाय से भी बोध कराऊंगा इति प्रस्तुत अभिप्राय ऐसा प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है ऐसा किसका अभिप्राय प्रश्नकर्ता का जो आज भगवान ने प्रश्न किया है न आगे तो प्रश्नकर्ता का यह अभिप्राय है की नहीं समझ पाया है तो पुनः समझाएंगे कृतार्था का आश्रय भी को कृतार्थ करना चाहिए अन्य प्रयास एक प्रयास से प्रयास्य नहीं समझ पाया तो दूसरा तीसरा प्रयास करना चाहिए है ना पहले जो आचार्य ने समझाया यदि शिष्य नहीं समझ पाता तो दूसरे तरीके से उसे समझाना चाहिए है ना अच्छी तरीके से वही है अन्य प्रयास का आश्रय लेकर शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए इस अभिप्राय से इस प्रकार आचार्य का धर्म में प्रदर्शित होता है या इस प्रकार आचार्य का धर्म में प्रदर्शित होता है किस से? आगामी श्लोक से है ना? इस प्रकार या यह आचार्य का धर्म प्रदर्शित होता है आचार्य का धर्म क्या है कि यत्नातर का आश्रय लेकर के शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए एक श्लोक देख लो तो हो जाएगा कल और नहीं तो भी कोई बात नहीं देखो लेको लेकिन कच्चि चेतसा कच्चिमो धनंजया कचिद पार्थ्वयाग्र चेतसा कचिद अज्ञान समूह प्रन ते धनंजया पार्थ त्वया एकाग्रण शेषा एक तत्तृतम पार्थ कच्चि त्वया एकाग्रण एक तत्त श्रुतम हे पार्थ क्या तुमने एकाग्र चित्त के द्वारा गीता शास्त्र को सुना है हे क्या तुमने एकाग्र चित्त के द्वारा इस गीता शास्त्र को सुना है है ना धनंजय से धनंजय कच्चित हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान सम्मोट अज्ञान जन मोह नष्ट हो गया, दनंजय क्या तेरा अज्ञान गया। करते मतलब धनंजया उक्तम कि मेरे द्वारा कहा मेरे द्वारा कहे गए गीता शास्त्र को सुना है अर्थात मेरे द्वारा कहे हुए गीता शास्त्र को सुनकर धारण किया है सुना है मतलब सुनकर धारण किया है श्रवणारित पार्थ किम तो पार्थ क्या तुमने चित्ते ने क्या तुमने एकाग्र चित्त के द्वारा मेरे द्वारा कहू गीता शास्त्र को सुनकर धारण किया है लग जाएगा मेरे क्या तुमने एकाग्र के द्वारा मेरे द्वारा क्या कहू गीता शास्त्र को सुनकर धारण किया है प्रमादितम अथवा प्रमाद कर दिया अथवा क्या है प्रमाद हो जाता है कभी प्रमाद कर दिया यदि प्रमाद है तो सुनता है सुन धारण होगा नहीं होगा कच्चित क्या अज्ञान समूहा अर्थ है अज्ञान निमित्ता समूह अज्ञान के कारण होने वाला समूह समूह विचित्र भावा और विचित्र भावा करते अभिवेकता स्वाभाविका क्या तुम्हारा स्वाभाविक अभिवेक नष्ट हो गया स्वाभाविक अभिवेक नष्ट हो गया अज्ञान मोह यदर्था जिसके लिए तो अयम शास्त्र सवर्ण प्रयास आपका यह शास्त्र सुनने का प्रयास तो अयम आपका यह शास्त्र सुनने का प्रयास क्या तो मम और मेरा उपदेश देने का प्रयास हुआ प्रवृत्ता करवृत कर कर हुआ या हुआ और मेरा उपदेश देने का प्रयास हुआ जिसके जिसके लिए लिए तेरा आपका या सुनने का प्रयास हुआ मम और मेरा उपदेश देने का प्रयास हुआ ते कर तो धनंगेगा ओम पूर्ण मूर्ण पूर्णा पूर्णमी पूर्णसा पूर्णमा पूर्णमेवा शिष्य शांति शांति